मुरनाम जानकी जन जय श्री राम की जय श्री राम प्रभु की जय श्री भावना सारा अंतर पुती है गौज पय जय jay go a jay go inda jay ku ma ha ha hari go inda jay ta ra jay hari go जय की विश्व सरकार, नाम नाम जगत श्रीकृष्णाक्ष रूपं रूपं तस्याग्रविन्दुरि मापुति पोस्तुहाग्रं रानह उनंग गिरवरमहोर् आदिराम माधवराष्ट्र तापुरेषय क्रिया श्री गुणतात्ममासी नारायण नमः नारायण जयोत्तम देवी नसिंघासन परोपखेतिरेय तेरा द्वैतम् पुभो निश क्या आप मान बढ़ियाँ में खुश सोच आनिश में होगा शरीश बड़े पुरुलेखी भगवान स्वयं मैं लचीला नियाँ उस मार्जन बर्बर बंदर को उल्लास बल्ला उल्लास माँ हर बल्ला पांडवों का नाम लोग समुद्री माला हर में अंतिम शोध उल्लास बंधा परिप्रेष कर पास मुझे जो प्राणांग आमे प्रो वैष्णव योनि मोहमाहा श्री राधा प्राण बंधु चर कबीर केश के शाप कल्याण के आसार दिया प्रेम सेवा विचरित और इंदार लंबे इंद्रधन्य सास्य त्याग का यहीं अनुभव किया मनुष्य मस्तिष्क मां के आम रागार को काम जल्दी बंध चलता लेकिन हमें अस्तित्व मुंग दुर्श्म राव यारी श्री जगन्नाथ प्रभुश्री कृष्णदास महापुरुषि में कर तो अंतर्गत महापुरुषों ने गए, गए। तो गार गार तो जो अनुभव किए और उनके अनुभव थे महापुरुषों तो तो के श्री कृष्ण कलराज श्री कम श्री गुरु गोस्वामी जी और और अनेक अनेक जो महापुरुष हैं उनके श्रीमुख से जो उस आश्वास में करके उनकी विभिन्न भावनाओं का उसका किया, वो ग्रंथ है भावना साथ रचनाए श्री कृष्णासविधा रचनाएं के लिए महापुरुषों की है उन महापुरुषों की उनका संकुलन किया पर सुंदर या जो ऑर्नामेंट्स है उनका सुंदर कनेक्शन कहीं होता है ऐसे ही सारे के सारी सुंदर वस्तु तो भक्तों का एक और श्री पहले विशांत अब ये प्रात काली है जाने के के श्री एक लिया। एक श्री एक भोग सखियों को उसी समय शाम शाम राधा राधारानी से पूछ रही है कि सके के साथ में तेरा जो हुआ अब होगा जैसे श्याम सुंदर की सेवा तो सेवा का मेरे सामने मुख से प्रकट होने वाली स्नान करना चाहती हूँ साक्षात स्नान करना चाहती तेरे शिव मुख से प्रकट होने वाले जो हस्ट तो साक्षात जो तेरी अनुभूति है उसका मेरे सामने वाले का और क्योंकि शरीर तू जो कहेंगे वो जैसी प्रामाणिक होगा ऐसी अपनुषीय वाणी कोई तो ठूस भी नहीं हो सकती है कोई तो भी प्रमाण दो तो प्रकार के होते हैं एक प्रमाण होता है अरुषय एक होता है का थे। जहां पर विवक्षा से अर्धन प्राप्त किया जाए ग्रहण किया जाए वो होगा पंश जहां पता की व्यवक्षा नहीं है बल्कि उसकी ही व्यवक्षा है ग्रंथ जो कह रहा है उसके आधार पर जहां कोई वस्तु ग्रहण की जाए उसका नाम है अपुष तो श्री राधा ने स्वयं जो बात कह रही है वो जैसे होगी उस बात बात को को को कोई के, और के फिर कर तो इनकी से से उनके विचार जब दिया जाए जाए किसी हो जाएगी उसमें व्यक्ति का अपना प्रयास कहीं सम्मिलित है छोड़ा गया है। सीधी सीधी जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ही जो बात कह रहा है वो बात जो कही जाएगी वो अपनी जैसी प्रामाणिक होती है वैसी कोई तो तेरे वचन को हम साक्षात तेरे मुख से ही करना चाहते हैं बीच में किसी माध्यम को बीच में न रख करके किसी मीडिया को बीच में न रख करके साक्षातरी से जो बात आ रही है उसको हम श्रवण करना चाहते हैं और उस वो उसका जो वाणी है वो वाणी प्रमाण प्रमाण जहां बुद्धि के आधार पर कोई वस्तु ग्रहण जाए उसका नाम है प्रमाण कर्तव्य जो ज्ञान है वह ज्ञानी प्राणिकता तो एक ही स्थान पर रहे उसका नाम है स्व प्रमाण वेदों को नहीं आएगा प्रमाण मानते हैं जबकि विमांसक और जो वेदांति है को मान भेद अपने आप में प्रमाण है वेद का ज्ञान और ज्ञान की प्रामिकता दोनों तो एक स्थान पर है उसको हम स्वतः प्रमाण करेंगे का हो वो करने हम अपनी बुद्धि से किसी वस्तु का अर्थाएंगे तो अर्थ का हो सकता है इसलिए कहते हैं ना पढ़कर प्रमाण नहीं है तो यहाँ पर विश्व राधारा ने अपने मुख से कोई तो बात वो जैसे होगी को वैसी कोई तो दूसरी नहीं होगी तो श्री श्याम के अपने मुख कमल से जो सेवा की उस राष्ट्रकालीन सेवा का तू स्वयं मेरे सामने बढ़ने अपने अनुभव का जैसे जो अनोर किया है उस अनोख का मेरे सामने को कहे तेरे प्रकट होने वाली इस पावन में मैं स्नान करूंगी और गंगा में स्नान करके ही जैसे सारी पावन क्रिया पवित्र क्रिया की जाती है किसी प्रकार तेरे सत्संग प्राप्त करके इस भी में स्नान के बिना जैसे तेरे में के मेरा भी कोई भी धार्मिक प्रत्येक कोई भी पावन पवित्र प्रत्येक इससे ज्यादा प्रभाव नहीं हो सकता ये कहती है कि स्नान करने में विलंब नहीं करना चाहिए स्नान को तो तुरंत कर लेना चाहिए शतम विम शास्त्र स्नान आचरण लक्षण वितव्यम और सर्व्यक्ता सब कुछ प्यार करके प्रवास श्री राघरा जी कह रही है श्यामला स्वर्ण कक्षा श्री बोपियो के यूथ ने चार स्वपक्ष अच्छा अच्छा क्ष कहते हैं जहां पर है आप उसका नाम मेरा है। इतना विश्वास वो स्वपक्ष है और ये स्वपक्ष इसको तो इसलिए कहा गया कि शाम सुबह को ये आप सबसे ज्यादा प्यारा है कि कोई प्रेमी मुझसे गए तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं ये नहीं तुम मेरे हो यह तो ये गया स्वपक्ष सबसे ज्यादा तापमान तुम मेरे हो ये मदीय तापमान इसके विपरीत जो मार है उसको कुछ पक्ष है बिल्कुल कि मैं तेरी हूँ तू मेरा गया मैं तेरी। इस भाव भाव भाव को को के के लिए उल्टा है उस का किसी पक्ष पक्ष में युद्ध अगर तीसरा भाव है उस, उस तीसरे भाव को कहते हैं ये स्वच्छ पक्ष में इस भाव का अनुसंधान रहता है कि क्या कहा जा रहा है किससे बात कर रहा है किसकी ओर देख देख रहा है नहीं तो अपने प्रेम का भी और साथ साथ पे तुम जिसको देख रहे हो आपका लिखा डाली जा रही है उसका भी अनुसंधान तो है पक्षी ना भाई हमको तो इस शरीर में हमको से से मतलब हमको है? हम तो, तो तो तो उससे हम हम उस से मतलब से मतलब रखते हैं। वो हो गया, बतल रखेंगे जो विपक्ष है विपक्ष है, वो, होता है। होता है। कहीं चला को वो ये चंद्रवरी जी में, में ये चौपा चापी चलती रहती है आप उसमें खींचा चापी चलती रहती है और एक दूसरे की भाषा भी रहती है श्री, जी। गन्यार, गन्यार। का पुन पुन वो श्री है है है मतलब नहीं प्यारा किससे कितना प्रेम प्रेम करता करता मुझसे बस इतना और चौथा जो पक्ष है वो चौथा पक्ष है श्रोत पक्ष श्रोत पक्ष का तात्पर्य प्यारे इतने सुंदर है ये से है इसलिए श्री इतनी कि कि के बाद में फिर को लेकर राष्ट्रीय सबसे बात सबसे बात में मिल पहले सबको मिलाई उनकी कृपा से सब शाम शांत से मिलने लगी चाहे स्वपक्ष हो इस बात का विचार नहीं कि कौन अपना हाथ कौन है, सभी उनकी अपनी है और सबकी पर ना करते हुए सबको शाम शांत से बताएंगे ऐसे शाम राधा रानी के साथ में चंदावी के साथ में जो स्वच्छ जो है वो सबके साथ में किसी से प्रयोग नहीं लगता है तो में का से का से कि अली सके के उस समय श्री राधिका कह रही है माने रात्रि में में का है जो परम सुंदरी वाली ऐसी गायिका को काफी शास्त्र में श्याम कहा गया श्री में सोष्ठ सर्वानी कृष्ण भक्ता या उसको ही, नहीं को ही शामा तो शामा को है कार्य को पार्ण पार्ण को वाली और धारण करके तो यहाँ पर कोई कह रही है शाम मैं जिस समय अपने विराजमान उस समय समय धारा धारा साकिना छा कर रही और मुझे लगा कि कमल की के धारा मेरे पास में आ रही है अर्थात श्री शास्त्र धीरे धीरे उस समय मेरे में धीरे धीरे में पढ़ा रहे और में पढ़ा दी तो वो तो तो जो निकुंज पहले कहीं किशोर की की काम के कारण सोने की कांति वाली थी श्याम सुदर जब पढ़ा रहे तो समय वह हर क्रांति की हो गई दीना और दीना के जैसे हरा हो है तो है की है है दही हो हो गई परंतु पीले रंग की कुछ देर के लिए वही से जाती है दिन क्रांति के सामर्थ्य नहीं है वह क्रांति को समाह में हो गया है। में है भी है है हो उनके स्वरूप बलवान सामने जब तक राधा राधा भाव ये राधिका के ही है जो बलवान है वो तो वस्तु चलता रहेगी वस्तु है वो तो तो अपने आपको छुपा देगी उसके भीतर ही समाहित कर तो पर है, तो नील उसमें ही नील होती है उसमें भी नव नीलक नई नील क्रांति की जब धारा आई और यथाश न तो और उस धारा ने एक आएकुल बना दिया उस नील की धारा में जिस समय स्नान स्नान करने के लिए प्रवृत्त हुई उस उस उस उस नील की धारा में जब मैं करना चाहती हूं, में ही जाना चाहती अथवा समय वे वे उस समय उस कामदेव ने पांच बालों का मेरे ऊपर ऐसा प्रयोग किया उच्चारण, वशीकरण और जो पांच बालों का काम ऐसा मेरे किया कि मैं का जो समूह था उस समूह से युक्त तो होकर के तुम पांच बारो से आहत होकर के रंग ंग भूमि भूमि में प्रवेश कर रही उस अपूर्व नाट्य में उस अपूर्व रंग में, में प्रवेश कर आम जो के पांच कामदे उनका प्रयोग हुआ है। नव और काम छोटा चलते अशै अर्थात उच्चात इसी तरह से अमें, अमें माने माने अन्य अन उच्चारण अशैत्मानेथरा मन वशीकरण और निर्वोत्पालन जैसे मृत्यु तो ये पांच जो तो कामरेप के बाण है कामरेप को पुष्प वाण कहा जाता है तो कुछ का मेरे ऊपर है मुझे काम लेव के रंगमंच की भूमि में प्रवेश करा पर राधाणी कहता नहीं कहता नहीं।, नहीं है ईश्वर कौन है प्रेम तो किसी ने अगर प्रेम ने मुझे उस रस्म कृष्ण के नाचाय प्रेम गोपी तो के नाचाय, आपने नाचाय, तीनों नाचे एक नाचा यहाँ पर जो ईश्वर है मेरे ईश्वर क्रिया लाल ने लिखे भूमि में ईश्वर है कृष्ण प्रेम प्रेम ही श्री प्रिया जी को रस है तो मेंंचन याद अद्भुत भूमि में कांचन के जिसमें जिसने सुख की अभिलाषा है ही नहीं का नाम है कामदेव काम कांद। और सुख देना इस भावना का नाम है प्रेम प्रेम ही है पर अनुभव की समानता होने प्रेम को जाता है काम। और जगत में प्रेम है नहीं। प्रेम नहीं, पर अनुभव की समानता होने जैसी चेष्टा होने पर चढ़क के काम को कह दिया जाता है प्रेम जहां प्रेम नहीं है वहां पर प्रेम कह जाता है और जहां काम है ही नहीं उस प्रेम को लीला काम काम कहते है काम की आवश्यकता तो ऐसे तो उस भूमि में उस काम ने अर्थात प्रेम रूप की देवता ने मुझे प्रवेश कर दिया मैं बसीम्भूत प्रेम की अपने तो रूप की देवता ने मुझे श्री बुद्ध के उस रंग भूमि में प्रवेश करा और जैसे ही कहू प्यारे की प्राप्त की की प्यारे के ही मैं मैं सब इसलिए कैसे कि प्यारे की कैसे सेवा की इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती अब वो तो दावता है कि प्रेम ही आसमान तक तू तेरे घर आ जाए। पदन की इच्छा मुझका परंपरानुसार जनका लता से सर्वस्व जुड़ूंगा पद्धति बराबर कला या का शामिल तुम वही हैं पुष्टाह मदना जब तेरे को आप इच्छा कभी कभी बोला सत्यता छू ऐसा श्री राधार श्री राय राम महाप्रभु से आपके संदान में प्रेम विलास व्यवर्थ का वर्णन करते हुए यही कहते हैं कि आरि सखे सखे नशे किसी आवे प्रेम रोक है वो तो प्रेम है हम दोनों के अस्तित्व भुला स्वयं ही आस्वादि स्वयं ही आस्वादक स्वयं का साधन कर दिया श्री मैं प्रेम को भुला दिया राधिका का जो प्रेम है वह कृष्ण का प्रेम का प्रेम के द्वारा ही आस्वाद कर रहा था यही है महाभार प्रेम ही करता प्रेम ही कर्म और प्रेम ही तीनों प्रेम होना और इंस्ट्रूमेंट ये तीनों में अलग अलग दिन है समझा जा सकता है तीन बातों तो का राधे का प्रेम के द्वारा कृष्ण का दर्शन करती हूँ यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट करता। कुछ तो हो नहीं कर, तो कर। प्रेम हो गया कर तीनों वस्तु अलग है मैं अलग हूँ कृष्ण अलग है अब एक दूसरा दूसरा बाकी बोल रहे प्रेम के के द्वारा कृष्ण प्रेम का मैं मैं अलग नायिका भाव है श्री कृष्ण प्रेम कृष्ण कृष्ण नहीं है प्रेम प्रेम का मुझसे कितना करता है उस प्रेम का आस्वादन हो रहा है प्रेम में अब एक तीसरा बात इससे बात हो जाएगी कि मेरा प्रेम प्रेम के द्वारा प्यारे के प्रेम तो प्रेंग का आश्रम कर रहा है प्रेम प्रेम प्रेम ही का के द्वारा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ये तीनों वस्तु एक तो जहां अंग दशा प्राप्त प्रकाश ही अंग बन जाए वही अनुराग ही कर्ता बन जाए अनुराग ही कर्म बन जाए और अगर अनुराग ही कर्म करके नाम है शनि में आसमर कर रही हूँ का स्मरण कर रही है तो वो अलग अलग है उस बनने के काम। वो प्रेम क्या इंद्रियों इंद्रियों का का का का सेवन सेवन करने के के के लिए विषय रूप रूप में में एक ऑब्जेक्ट किसी नायक नायक नायक किया है जा। है है को है वहां पर कौन कौन होता नहीं इस बात का विचार ही नहीं बहा एक व्यक्ति की इंद्रिया एक घटी की इंद्रिया एक कामने की इंद्रिया दूसरे के दूसरे को केवल अपनी इंद्रियों के पोषण का अपनी इंद्रियों के संतोष का साधन मात्र बनाकर के एक ऑब्जेक्ट मात्र बना करके उसका कर्म मात्र बना करके कर रही है बस स्वाद हो गया और यदि स्वार्थ है तो स्वार्थ का नाम है काम काम प्रेम में एक मूल अंतर है जब व्यक्ति का भोग किया जा रहा है तो वह हो गया काम व्यक्ति के प्रेम का भोग किया जा रहा है तो वह तो केवल व्यक्ति के सौंदर्य का अपनी इंद्रियों के लिए उपयोग किया जा रहा है तो वह काम हो जाए तो अगर आपकी आपकी स्थिति यह है कि कि है, होकर के के के के अपने प्रेम की और जगत के कामनियों के अंदर को काम पुरुष जो शरीर है उस शरीर के द्वारा अपनी इंद्रियों का पोषण करना चाहती है वो काम वो काम का सेवन कर रही है जबकि मैं भी मैं दो, आ, दो वाला। भी होते मेरा गायब हो गए राधिका भोग है राधिका का भोग है। किया एक स्त्री के द्वारा एक पुरुष का भोग नहीं है बल्कि एक महाभार स्वी राधिका प्रेम स्वमुख की श्री राधिका के द्वारा प्रेम स्वरूप विषयनंद रूप श्री श्यादा का विषय स्वरूप श्री शामुद्र का आश्रय स्वरूपा है प्रेम है ऐसी स्थिति में श्री राधा जी का ये कहना की मैं कौन हूँ कहा हूँ किसका भोका नहीं हूँ ये मुझे पता नहीं है ये महाराव की दृष्टि हर जगह हर क्षण करता है कि कि मैं तेरी है है जो वो चाहिए प्रेम कितनी महान उसमें राधिका का आपका जो व्यक्तित्व है वो तो भोग प्रेम रूपी जो व्यक्तित्व है वो तो ही आस्वादन कर रहा है और कृष्ण कितने सुंदर है कितने कितने इन बता दिया दिया गया। कृष्ण के प्रेम का मुख्य से था। बस था तो है। बस वस्तुएं सारे के प्रेम का तो मां महाभारती जो परिभाषा उच्च निर्माण में श्री स्वामी देते हैं तो परिभाषा ये देते हैं कि अनुराग स्वसमेद्य दशा प्राप्त प्रकाशराध स्वसमेद्य बन जाए का दापव्य है अनुराग ही कर्ता अनुराग कर और अनुराग कर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट तीनों प्रेम रखे व्यक्ति भी प्रेम प्रेम का आश्रवन करने वाला यहाँ और ये जहां होगा तो वहां पर व्यक्ति भूल गया व्यक्ति हो गया प्रेम का आश्रवन किया जा रहा है ऐसी स्थिति में राजा का ये कहना कितना लाभ है कितने कहाँ हूँ मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ ये मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे पता नहीं है कि मैं प्रेम प्रेम का कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ आश्रय जाती, जाती का का तो इन विश्राम जाती इनका आश्वासन प्राप्त करती मैं जरा तो काम का की किसी काम काम में में उनका करके किसी मुझे किसी अद्भुत अवस्था को प्राप्त करा दिया है अर्थात प्रेम प्रेम का आश्रम है और वहां पर शरीर छूट गए शरीर शरीर का आस्वादन नहीं कर रहा है वहां प्रेम प्रेम का आस्वादन शरीर शरीर का आस्वादन करेगा व्यक्त वहां का अपना अपना स्वास्थ्य से इस प्रेम के है कि कहीं से लेकर के और का जितने भी अनुभव सारे तो सारे के सारे अनुभव तो जी है प्रकट हो जाए सात दशाएं अनिश्चित भजन की है सात दशाएं नैश्ठ भजन किए हैं नैश्ठिक भजन के बाद में जब प्रेम आया फिर प्रेम के बाद में फिर सात दशाएं ऊपर की जगह सबसे पहले संग, फिर नंबर दो साध सेवा फिर नंबर तीन श्रद्धा श्रद्धा के बाद में पुनः संग। सात दिन के बाद में भजन की रति रथि भजन की रति भजन की रुचि भजन की रुचि छाता भजन छिया और सातवी अगर ये भजन की श्रेणी में सात अनिश्चित भजन की, की स्थिति है अपनी तारीखों का हाथ रखकर देख सकते हैं कि हम लोग सेवा, श्रद्धा अभी तो श्रद्धा के ढंग से अभी रुचि का है किसी तरह से आप माला लेकर के बैठते हैं और हैं कहा हो गया तो है नहीं लगे। तो भजन की रुचि भजन की भजन भजन की रुचि भी नहीं फिर भजन भजन के बाद साथ में जो आएगी श्रेणी है अभी तो इसके बाद वो सात श्रेणी है भजन आप हाँ तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो और फिर फिर मानसो तो इसके बाद में निष्कर्ष तो उपरोक्त सुदा पर शासन तत्व गुण क्रिया तत्व अनस रूप दिशा और दिशा तत्व उचित अभ्यास शक्ति तत्व हवा तत्व प्रेम आपके बच्चे सार्व काम आय प्रेम में प्राप्त भावी भविष्य में तो भजन क्रिया और भजन क्रियाओं के बाद में जहां तक प्रेम की जो स्थिति है वो तो इस शरीर में संभाले प्रेम के आगे के जो अनुभव उनको भोग सकते शरीर में नहीं है के शरीर में नहीं है उसके लिए चिन्हे शरीर चिन्ह जब चिन्हे शरीर होगा तब आगे प्रेम प्रेमराव महाभार वो वो आगे प्रेम के के के पर बोल में महावास उस इसलिए श्री राधे के क्षेत्र में श्री राधारानंद जो अपना एक पद बना करके महापद सुनाते हैं उसी का शिकार करने कर जब नाम हम वो, वो है, मैं रमनी अनुवाद किया और केवल प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का स्मरण कर रहा है इंडिविजुअल गायब हो गया और केवल प्रेम ही जो इमोशंस हैं वो इमोशन ही इमोशंस की की वो था था। के की की का प्यारे वो हुए हुए जाती जाती विषय हो रही प्रेम में प्रेम के रस में विशेष भला हमारे अपने जो उनको दिया. को दिया। शाम अपने को मैं अपने को प्रेम का अपने अपने जो अभिमान है, भूल गए और प्रेम प्रेम के द्वारा आस्वादन करते हुए राज्य का इसके आगे कहने की बात आई तो जरूर श्री राय रामानंद उस समय कहते थे ये स्वरूप जो है, वो तो का इसके बाद में संभव इस महाविलन के पश्चात गौर के साथ में गौर रूप वो दोनों मिल रखे एक होते ये वर्णन किया जा सकता था ये वर्णन करते तो महाप्रभु के स्वरूप का करना पड़ता श्री हाँ के के परंतु तो हाँ तो इसके आगे महाप्रभुत करके फिर से हमको अपने अपने व्यक्तित्व का अनुभव हो जाए रहा है और उसने कही है जो आश्रवन कर रहा था वह सौपाधी नहीं होना चाहिए इसलिए निर्पाधिक प्रेम का वर्णन करके सोपाधिकेम का वर्णन करो ये बताने के लिए मुख्य ऊपर श्री आप और वो रुका ले जा रहा है तो तो जब आप आप समझ गए मुझे भी एक बात तो को पूछा पहले मैंने एक सन्यासी का दर्शन किया उस तो सन्यासी का दर्शन करने के, के बाद में उस सन्यासी के स्थान पर मैंने मुरली मनोहर किसी मयूर मूर्ति का दर्शन किया फिर मैंने यह देखा तीसरा अनुभव उस मुरली मनोहर मयूर मुखारी के पास में कोई स्वर्ण उत्तर रखी हुई एक चौसान भाव मुझे हुआ अपने अंदर तुम तो मुझे तुमको बता पड़ेगा भूरा भूरी करने की जरूरत नहीं है इस बात को छिपाने की जरूरत नहीं है जब मैंने कागज लिया है तो आप मुझे जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो तो समय श्री महाप्रभु शिपाने के लिए कहते हैं तो आहा आप सभी भक्तों की बात क्या है भक्तों का तो स्वभाव होता है कि भी हैं वहां उनको कृष्ण तो दर्शन होता है मुझ जैसे संन्यासी में तुम कृष्ण का तो दर्शन करते हो ये तो तुम्हारी महानता है तुमका डा लड़ते रहो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है ये बात ये कहकर के है अरे तुम्ण, तुम्ण तुम्ण तुम्ण है क्योंकि तो जो भी है सर्वम धनमय का जो नोभी है उसको सचना सोना सोना ही दिखता है धन दिखता जो कामी है उसे सर्वत्र दिखती है, ही है, जो नहीं सकते हो। नहीं कर सकते बताए मुझे दिखा जब पकड़ा करके श्री राय राम बैठ गए तब श्री आपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया तो रूप तार है, का दर्शन किया है के महाभार्ण एक रूप के विराजमान है वो एक रूप ही गौर कांति में कृष्ण कांति में उसको कर दिया के और महापुरुष का स्वरूप आज राधा कृष्ण होकर के ये राधा तो तो ने भी उसी ओर तो संकेत कर रही है मैं अपने आप को भूल गई अपनी जो है वो तो और को भूल प्रेम रूपी रही है वह दूसरे के प्रेम रूपी पर्सनैलिटी का ही आस्वादन प्रेम के द्वारा किया प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वर कर रहा है व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो समाप्त हो और प्रेम प्रेम के द्वारा करके आदर्श के लिए सके पता ही नहीं है मैं कौन मैं मैं क्या कौन है इस बात को तो मैं भूल और केवल प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का आश्रदाजमान ऐसे कहते कहते परम परमाणु के काम आनंद प्राप्त हो गई जो परम परमाणु परमाणु को करने इच्छा है है उसको हो हो गई गई और उससे दिखा रहे हैं जैसे श्री जगन्नाथ प्रभु के श्री अंग में राधालिंगित कृष्ण का भी दर्शन होता है। जगन्नाथ का जो स्वरूप है वह स्वरूप राधालिंगित स्वरूप है श्री गिरधारी का जो स्वरूप है वह राधालिंगित श्री कृष्ण का स्वरूप है शास्त्र कहते हैं कि तो कौन यो बिना इसको श्याम तेजस समय से जब सब सब देश देश के देश के आराधना आराधना करे तो हो जाए तो अकेले किसी कृष्ण तो तो तो तो का श्री साथ में उनके जबकि माधविका उत्साह है राधा संगे यदा संगी तदा मदन होना स्वयं मदन मोरी श्री राधा का सर्वोत्तम श्री कृष्ण का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो स्वरूप कौन सा है राधा राधा के में है, वहां पर भी आस्वरण करने के लिए महापुरुषों ने श्री लाल के साथ में भावना राधार की भावना विराजमान राधा जी सूक्ष्मी सब राज के आखिर प्रकट हुए पर बाद में राधिका स्वरूप में में में भावना जी साथ साथ उनके ही श्री का साथ स्वरूप होगा वंशा व्यास मंगल जलराई थे जहाँ भगवत्ता का स्थान कहा है मगवता का स्थान नहीं है तो उन्होंने क्यों बडे बड़े अशोक को मार दिया ये भगवता का स्थान नहीं है यश जगत को प्रदान करने वाले हैं भक्तों को मार प्रोत्साहन तो देने वाले हैं ये भगवता का स्थान नहीं है भगवत्ता का स्थान है श्री माधव शोभा तो तो का सार पिता नहीं श्री कृष्ण के वैधापी का अपनी आंखों के सामने पूरा परिवार नष्ट हो रहा है सारे यादव नष्ट हो रहे हैं ना भी नहीं, नहीं, ऐसा किसी को का प्रयास अपने आनंदा आनंद से चलते हैं और देखते-देखते आपने अपने सुन को जो अपने हम एक योगी अपने शरीर को योग में चला करके फिर होता है परंतु तो जहां पर भगवत स्वरूप ने पूरा पूरा कृष्ण अपने पर कि करते ही उन्होंने शरीर को बिना जलाए जो कि अपने तो ये तो का ये माधुर्य है और उस माधुर्य का है तो उस माधुर्य का आदन करते हुए दे इंडिविजुअलिटी भी गायब हो जाती है जो व्यक्ति स्वरूप है नायिका और नायक स्वरूप की भी काफी अंतर्धन हो जाता है अब फिर आए दायग, दायग, दायग, तो के किस प्रेम है दूध कोई परम परम आनंद में वो टूक परम करंद वाली थी ऐसा कहते कहते श्री राधी का राधिका उस समय परम आनंद की भूषा को प्राप्त हो गई सर्दे स्मृति विधुता और उनकी स्मृति भी हो गई अपने आप को भी भूल गई है स्मृति विधुरता मानी स्मृति भी श्री की समाप्त हो गई कदा जहां शामिल और श्री राधिका उस समय समावि विराजमान हो गई है ये है और ये श्री जो तो तो स्वरूप है श्री जो बिल्कुल कोई प्रेम विलास के तीन अर्थ शब्द का एक अर्थ है शब्द का परूसरा अर्थ है चेष्टाओ का परिवर्तन नायक नायिका जैसी जाए नायिका में नायक के समान व्यवहार होने लगे ये इसका व्यवहार द्र। और द्रुणता द्रुणता है एक वस्तु वस्तु में दूसरी की भांति हो जाना रस्सी में सब की भ्रांति हो जाना ये चेष्टा प्रवर्तन का है कि अवस्तु लगना ये पराकाष्ठा या अनुभव है वह व्यक्ति हो जाता है व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है और प्रेम ही प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते है वह आस्वादन प्राप्त कर उसी का राधा किया किया कि समय अपने को उस क्या स्मृति मैंने पूछ लेना चेतना अंदर दशा से अग़वाई दशा दशा दशा दशा दशा से से जैसे साथ साथ तो कि जैसे साधक साधक साधक अवस्था अवस्था अवस्था है है कि के तीन अवस्थाएं होती होती एक उस बड़े बड़े संत यही कहते हैं को पूरा सिद्धांत वर्णन कर रहे तनुजिक चक्रधारी नहीं उपास कौन है नंद वीरेंद्र नंदन रसात्मक प्रश्न जीव का अपना स्वरूप क्या है किंगश और किंग रसात्मक वीरेंद्र नंदन श्री रास बिहारी दुर्जी बिहारी जीव कौन है किंगरण किंग मेरी दशा क्या है समुद्र में आपको एक सामान्य चीज़ कह रहे रहे हैं कि तो भी नहीं। नहीं। संसार को समझ नहीं है कि संसार समुद्र से मैं निकल आप मुझे जब तक नहीं निकालोगे तब तक मैं नहीं कर सकता इसलिए बोलो कृपया कर पार्टी मुझे आपके चरणों की से निकाल देना यह भी पूर्णता नहीं होगी पर पानी भरा हुआ है, नहीं सकता है, चाहे चाहे में बाहर हुई, केवल डूबते हुए को बाहर काम ले जाए तो उसकी चिकित्सा करनी है उसको निकालना नहीं कहा जाएगा जब तक कहीं उसकी छाती रहे, उनका पंपिंग करके उससे खांसी खांसी आ रहा है और तो तो तो तो तो पेट में तो छाती में करके उसके पानी को जब तक नहीं निकाला जाएगा उसको आ जाए और जब उसके साथ में थोड़ा सा पानी जाएगा वायु प्रवेश करने की में कोई जगह हो जाएगी, तब तो तो संसार संसार से करो, की वासना जो तो वासना को भी जो फिर इतना पूरी चिंता अपने चरणार्थी की और आप मुझे भाव प्रदान करते हुए मैं को जीवन का लक्ष्य इसके आगे का नहीं होगा तो ये मुख्य वस्तु तो है दशा मैं तुम कर कम भविष्य भविष्य ये ये होते तो तो, तो भ़विश्ड भ़विश्ड है, है।, है तो तो तो आपके तो है। तो में जो मिलना है उसका भी स्मरण है और अपनी तो और तो की भी और स्थिति तो का है है इसके बाद में एक वो है उस का वो अंतरदशा अद्भुत होकर के विराजमान है वो अंतशा जो अंदर दशा है वो अंतशा वो है जहां पश्चिम की लिए पर का पता ही नहीं का नहीं केवल प्यारे चाहे तू मुझे अपने गले से लड़ा चाहे मुझे अपने चरणों में कुछ चाहे अध्यु तो मतलब चाहे मुझे अपने दर्शन न देकर के मुझे तुम महत्व परंतु जैसे रखे वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूँ मैं कुछ विपल तो नारिय के समान किसी की भी सेवा कर सकते मैं तैयार से की की सेवा तो की सेवा करके करके जब तू तो बीच भी तेरे प्राप्त करने के लिए अपने सारे कीवो, सारे अन्ना, सारे स्वाद उसको त्याग करके तुझे मिलने के लिए मैं तैयार हूँ यथा तथा जैसे रखे बना बारी बारी बना बना करके करके करके रखो रखो की मैं तेरे पास के लिए लिए सेवा करने प्राप्त मुझसे करता रहे।, लग रहे है रसित जैसे ऐसे ऐसे रहे मुझ पर प्रति करते हुए रहे ना, ना को तो ही है कोई तो तो नहीं सकता तो उस तो की और जैसे साधक की स्थिति है ऐसे ही श्री किशोर की वित्तीय जो कहना चाह रहे थे बोले ऐसा नहीं समझना चाहिए तीन जो दशा अनुवाह दशा दशा और अंदर दशा ये केवल साधकों की ऐसा नहीं है मृत्यु भरकर उसमें भी ये दशा कभी श्री राम ने अपने आप को बाह्य दशा में हैं। कि अरे मैं सस्वार में देख रहे हैं संसार देख रहा है ये उनकी बाह्य दशा कभी घर के ज को कर रही है और, और प्यारे का चिंतित कर रही है और कभी अंतर दशा अंतरदशा जो अंतरदशा यहाँ उस समय में, में मैं गई कांचन भूमि भूमि किस किस ओर मुझे मुझे में ले गया मुझे पता नहीं है और उससे की प्राप्त अब तो और श्री स्वरूप उस महाभार स्वरूपित्व की स्मृति पूर्वक प्रेम व्यक्ति जहाँ प्रेम देवता ही तो करने वाला बन रहा है उस स्मृति का जहाँ अनुभव किया गया है वर्णन किया गया पहले दशा और पहले दशा पर नीचे की कंती में तो पूछने लगी कदा ले आता श्यामी अभी क्षमा से तो बात करेंगे श्यादाजी से, से तो, है। तो, तो से बात करोगे शानदा जी से कुछ अली शाम शाम शामी हंस रही है अली तो सकी तेरी इस घंटा भर से तो मुझसे बात कर रही है और कह रही तो कहा कह रही है कि शाम श्यामा कलाई कितनी अगले आयुरा सफलता उस समय श्री श्यामदा कह रही है कि अभी सके आला सुबहि रमना समफला स्वास्थ्य साधन प्रगति जब पुनी उम्र आती तब हम दूर होयते तसै बसु केतत वीर सब दंत ताली इवर वर पात्र परक्रमा कष्ट ईश्वर अभी सके कि पेषार याबु लिए है आला सपदि रमना फिर शि अंगय के में आलसी में पूरी कीरो देखिये रस का आश्रमता के छह लक्षण जो बताए गए यहाँ पर ऐसे का है है पर तो ये घूमते भी लक्षण अपनी प्रिय वस्तुओ को देना प्रिय वस्तुओं को ग्रहण करना अपनी अपनी को को पूछना, और रस का आस्वाद करते हुए उस रस्ता करते हुए विराजमान विराजमाना ये छह प्रकार की प्रीति का और यहाँ पर मेन प्रीति के लक्षण को प्रकट करते हुए श्री श्याला जी श्री सखी उन से से पूछ रहे हैं कि आलस अंग क्यों कैसे बीत रही है स्व अवसाधन अवसाद में प्राप्त हो रहा है आज तेरी माने में नीचे दिख रही है ऐसा क्यों हो रहा है तो द्रपिंद मुराली कन्दर अंदर, कंद मुराली कमल कमलनाल के समान कमल समान तेरी गुजार दिख रही है चला गया है दिख रहे हैं कपेदी आज है तो जिनके तेरे ऊपर जो कारी जो गई थी कमल थे तो जैसे कुछ रहे है। तो सके ये कैसा ऐसा सब कैसे हुआ सही इनका क्या कारण होते तो तो प्यारे मिले को को सखी सखी सखी का ये ये है है तो में बात कह रही है कि अरे एक क्षण ही प्यारे को ढंग से देखने और रात्रि व्यमित होकर दर्शन होगा संपूर्ण जय हेर गोविंद जय गोपाल जयरम हरि गोविंद जय